अथर्वेदीय मुंडक उपनिषद के द्वितीय मुंडक के अंतिम मंत्र का विचार कल मुंडक के प्रथम खंड के अंतिम मंत्र का विचार कल संपन्न हुआ द्वितीय मुंडक का प्रारंभ हुआ है पराविद्या के विषय को विस्तार से बताने के लिए पराविद्या के विषय अक्षर पुरुष का निरूपाधिक स्वरूप तथा सोपाधिक स्वरूप का वर्णन प्रथम खंड में हो गया और इस प्रथम खंड के अध्ययन से जिसे पराविद्या के विषयभूत प्रत्येक अभिन्न ब्रह्म का अहंतया अनुभव होता है उसका फल उस प्रत्येक अभिन्न ब्रह्म से अतिरिक्त कोई न होते हुए भी जिस अनादि अनिर्वचनीय अविद्या के कारण न होता हुआ भी द्वितीय प्रतीत होता है उस अनादि अनिर्वचनीय अविद्या सहित तो कार्य अविद्या वो द्वितीय की प्रतीति तथा द्वितीय वस्तुरूप ध्यास द्वितीय की प्रतीतिरूप ज्ञानाध्यास या विद्या ही है जो भ्रांति का विषय है वह भी अध्यास है उसे कहा जाता है अर्थाध्यास सर्पादी है अर्थाध्यास अर्थ यानी विषय वो अध्यस्त है इसलिए उसे कहा जाता है अर्थाध्यास और उन अध्यस्त पदार्थों का जो ज्ञान उसे कहा जाता है ज्ञानाध्यास भ्रांति और इसका कारण है अनादि अनिर्वचनीय अविद्या और इस अविद्या के साथ अर्थाध्यास तथा ज्ञानाध्यास की निवृत्ति यह प्रत्येक अभिन्न ब्रह्म के आत्मरूप से अनुभव का फल बता दिया गया एक वेद निहितम गुहायाम सो अविद्याग्रंथि विकती य सौम्य इस मंत्र अंतिम मंत्र के उत्तरार्ध के द्वारा तो जब समूल ध्यास और ज्ञानाध्यास निवृत्त हो गया अविद्या मात्र निवृत्त हो गई तो मात्र चेतन भूत ब्रह्म ही ब्रह्म प्रतीत होगा उससे अलग दूसरा कोई था ही नहीं वो तो अज्ञान वशात भ्रांति से प्रतीत हो रहा था वह भ्रांति निवृत्त हो गई तो ब्रह्म ज्ञान से सर्व ज्ञान हो जाता है सर्व ब्रह्म से अलग है ही नहीं ब्रह्म ही है इस रूप में सर्वशब्दित जो साध्य साधनात्मक संसार उस संसार का जो पारमार्थिक स्वरूप है उस रूप से संसार ब्रह्म ज्ञान से जाना जाता है संसार का पारमार्थिक स्वरूप है ब्रह्म ही संसार का अधिष्ठान होने से अध्यस्थ पदार्थ का पारमार्थिक स्वरूप हुआ करता है उसका अधिष्ठान इसलिए वो अपने एक एक ज्ञान से सर्वज्ञान होता है का अर्थ है अधिष्ठान के ज्ञान से अध्यस्त का पारमार्थिक स्वरूप अधिष्ठान ही होने से उस रूप से वो जाना जाता है अलग नहीं रहता तो इस प्रकार ये मुंडक उपनिषद के द्वितीय मुंडक के प्रथम खंड के द्वारा ही परा विद्या के विषय का निरूपण हो गया और इस खंड का एक बार अध्ययन करने मात्र से ही जिन्हें प्रत्येक अभिन्न ब्रह्म का अनुभव हो जाता है तो उनको तो जो सौनक जी ने पूछा किसके ज्ञान से सब कुछ जाना जाता है वह अनुभव में आ गया विकृतार्थ हो गए उनको कुछ भी करना शेष नहीं रहा लेकिन इस द्वितीय मुंडक के प्रथम खंड का अध्ययन करने के बाद भी नहीं हुआ जगत अधिष्ठान ब्रह्म का आत्मरूप से अनुभव तो फिर जगत अधिष्ठान ब्रह्म का आत्म रूप से अनुभवी तो पुरुषार्थ का साधन है मानना पड़ेगा कि उस पुरुषार्थ के साधनभूत अनुभव का कोई न कोई प्रतिबंधक विद्यमान है जिसके कारण बोध नहीं हो पाया जिनके अंदर वो प्रतिबंधक नहीं है उन्हें जगत अधिष्ठान ब्रह्म का आत्मरूप से अनुभव होगा ही क्योंकि जगत अधिष्ठान ब्रह्म का आत्म रूप से ही प्रतिपादक ये द्वितीय मुंडक का प्रथम खंड है किसी ग्रंथ का अध्ययन करने के बाद उस ग्रंथ के प्रतिपाद्य विषय का ज्ञान होता ही है ना यदि कोई प्रतिबंधक नहीं है तो तो इस प्रथम मुंडक के अध्ययनकर्ताओं में यदि प्रथम कुंडक के द्वारा इस प्रथम खंड के द्वारा प्रतिपाद्यमान ब्रह्मावगति में कोई प्रतिबंधक नहीं है तो अध्ययन मात्र से एक बार के अहम ब्रह्मास्मि ऐसा बोध होगा विकृतार्थ हो जाएंगे और नहीं हुआ एक बार अध्ययन करने से भी बोध तो उन्हें स्वीकार करना चाहिए कि हमारी बुद्धि में कोई न कोई प्रतिबंध विद्यमान हैं जो जगत अधिष्ठान ब्रह्म का आत्मरूप से अनुभव नहीं होने दे रहा उस प्रतिबंध का निवर्तक साधन को अपनाना जरूरी है तो प्रतिबंध भी ज्ञात हो जाए और उसका निवर्तक साधन भी ज्ञात हो जाए और उसे अपना ले और उस प्रतिबंधक को हटा दें तो फिर वही बोध हो जाएगा जगत अधिष्ठान ब्रह्म का आत्म रूप से और अविद्याग्रंथी का विकिरण हो जाएगा इस दृष्टि से द्वितीय मुंडक के द्वितीय खंड का आरंभ हो रहा है जगत अधिष्ठान ब्रह्म का आत्म रूप से अनुभव में प्रतिबंधक प्रमेय विषयक विपर्य तथा प्रमेय विषयक संशय नामक जो दोष है चित्त में विपर्य कहा जाता है विपरीत ज्ञान को भ्रांति को और संय कहा जाता है संदेह को तो ये दोनों चित्त की वृत्तियां हैं ज्ञान है ना विपरीत वृत्ति किसी पदार्थ विषयक विपर्य कहलाएगी और ऐसा है कि ऐसा है ऐसे एक ही पदार्थ के दो परस्पर विरोधी विशेषता को आलंबन करने वाली वृत्तियों को कहा जाएगा अंतकरण के ही संस है और ये दोनों जब तक चित्त में रहेंगे तो किसी भी ग्रंथ का जो तात्पर्य विषय है उसकी अनुभूति नहीं हो पाएगी उसका बोध नहीं हो पाएगा हाँ तो इसके लिए जरूरी है फिर और वो विपर्य और संशय के भी विषय भेद से दो प्रकार है विपर्य और संशय का विषय यदि प्रमाण है प्रमाण और प्रमेय ये दो पदार्थ है ना प्रमाण है ज्ञान का साधन प्रमेय है ज्ञान का विषय तो ज्ञान के साधन विषयक यदि विपर्य हैं या संशय हैं ज्ञान के साधन विषय संशय विपर्य को कहा जाता है प्रमाण विषयक संशय प्रमाण विषयक विपर्य और प्रमेय विषयक यदि विपर्य हैं या संशय है ज्ञान के विषय के विषय में विपरीत निश्चय रूप विपर्य या द्विधात्मक संशय है तो वो हो गया प्रमेय विषयक संशय विपर्य प्रमाण विषयक संशय विपर्य की निवृत्ति होती है श्रवण से श्रवण है ग्रंथ का तात्पर्य निश्चायक उपक्रम उपसंगारादि प्रमाणों के माध्यम से विचार उस ग्रंथ का वो हुआ श्रवण गुरुमुख से और उपक्रम उपसंगारादि छः प्रमाणों के साथ गुरुमुख से वेदांत शास्त्र का विचार करने से वेदांत शास्त्र है ज्ञान का साधन रूप प्रमाण उस प्रमाण विषयक विपर्य और संशय ये दोनों दोष निवृत्त होते हैं श्रवण से किसी किसी के चित्त में मात्र प्रमाण विषयक संशय विपर्य ही हैं प्रमेय विषयक संशय विपर्य नहीं है ऐसा व्यक्ति भी जिज्ञासो में हो सकता है जिज्ञासु विशेष वह श्रवण से यानी गुरुमुख से उपक्रम उपसंगारादि तात्पर्य अवधारक प्रमाणों से वेदांत शास्त्र के विचार मात्र से ही अहम् ब्रह्मास्मी ऐसा तत्वबोध प्राप्त कर लेता है यदि प्रम, प्रमेयक संशय विपर्य नहीं है तो उसके लिए ये द्वितीय मुंडक के प्रथम खंड के अध्ययन मात्र से ही समूल अध्यास का निवर्तक बोध हो जाता है लेकिन प्रमेय विषयक संशय या विपर्य चित्त में है तो फिर इन प्रमेयक संशय का निवर्तक प्रमेयक संशय का निवर्तक साधन अपनाना पड़ता है प्रमेयक संशय का निवर्तक साधन है मनन और विपर्य जो प्रमेय विषयक है उसका निवर्तक साधन है निधिध्यासन को तो निधिध्यासन तथा मनन रूप साधनों की आवश्यकता उन जिज्ञासुओं को होती है जिन जिज्ञासुओं के चित्त में प्रमे विषयक विपर्य प्रमे विषयक संशय विद्यमान है उन्हें श्रवण के अनंतर भी मनन निधिध्यासन की आवश्यकता होती है तो उन जिज्ञासुओं की हितय बन करके द्वितीय मुंडक के द्वितीय खंडात्मिका श्रुति ये निधिध्यासन तथा मनन रूप साधन बताने के लिए सामने आ रही है ये लिखते हैं इस खंड के अवतरण भाष्य के अवतरण में टीकाकार तो द्वितीय खंड का भाष्य वाक्य है अरूप सत् अक्षर केन प्रकार इत्यादि ये अवतरण भाष्य है और इस अवतरण भाष्य की टीका है अधुना यस्य सकृत उपदेश ब्रह्मास्मि इति वाक्यार्थ ब्रह्मास्मी न भवति इति तस्य उपाय अनुष्ठानेन तस्यानुष्ठान भवित अभिप्रेत आह अम सद्क्षर तो टीकाकार ये कह रहे हैं कि अधुना याने इदानिम, इदानिम कर होता इस समय इस समय हैं पराविद्या के विषय का प्रतिपादक द्वितीय मुंडक के द्वितीय खंड के अनंतर द्वितीय खंड का तो प्रतिपादन हो गया उस द्वितीय खंड द्वितीय मुंडक के प्रथम खंड का व्याख्यान के अनंतर ये इदानीम का अर्थ निकलेगा अधुना का अर्थ निकलेगा यृत उपदेश मात्रेण ब्रह्मास्मि इति वाक्यार्थ ज्ञानम न बहती तो अनेक जिज्ञासुओं में से जिन जिन जिज्ञासुओं को प्रथम खंड के अध्ययन मात्र से अहम् ब्रह्मास्मि ये बोध हो गया उनके लिए तो कुछ कहने की आवश्यकता ही नहीं है लेकिन इस खंड का अध्ययन करने वाले अनेक जिज्ञासुओं में से जिस जिज्ञासु को नहीं हुआ प्रथम खंड का अध्ययन करने के बाद भी जगत अधिष्ठान ब्रह्म का आत्मरूप से बोध तो कह रहे हैं कि सकृत उपदेश मात्रेण सकृत का अर्थ होता एक बार तो एक बार उपदेश मात्र से उपदेश हैं एक बार अध्ययन पराविद्या के विषय के प्रतिपादक प्रथम खंड के अध्ययन मात्र से अद्वितीय ब्रह्मास्मि जगत अधिष्ठान ब्रह्म है अद्वितीय ब्रह्म वो मैं हूँ इति वाक्यार्थ वाक्याज्ञानम न भवति ऐसा वाक्यार्थ ज्ञान जिसको नहीं हुआ ब्रह्मात्म एक बोध नहीं हुआ तस्य तस्य इस सर्वनाम से लेना है यश्य शब्द से जिसको लिया जा रहा है जिसे इस खंड के अध्ययन के पश्चात भी अहम ब्रह्मास्मीय बोध नहीं हुआ उसको यश शब्द से लिया तो तस्य शब्द भी उसी का परामर्शक होगा वो अज्ञानी जिज्ञासु जिसे अध्ययन के पश्चात भी बोध नहीं हुआ ऐसे जिज्ञासु को फिर प्रत्येक अभिन्न ब्रह्म को जानने के लिए प्रतिबंधक दोषों का निवर्तक उपाय अपनाना आवश्यक है तो ये कहते हैं कि तस्य उपाय अनुष्ठानेन न भवितव्यम तो उसे चाहिए कि अपने चित्त में विद्यमान ज्ञान की उत्पत्ति में प्रतिबंधक दोष को पहले पहचाने स्वयं पहचान में नहीं आता है तो शरीर में हुआ रोग स्वयं मरीज को मालूम नहीं पड़ता है तो वैद्य के पास जा करके जैसे निर्धारित करता है टेस्ट आदि कर, करा करके और फिर जो वैद्य उपाय बताता है औषधि उसका सेवन करता है रोग निवृत्त होता है ऐसे ही अपने चित्त में विद्यमान जो दोष है उसे पहले पहचान ले स्वयं नहीं तो इस रोग का निवर्तक साधन जिन्होंने पहले किया है उनके पास जाकर के रोग को पहचान करके साधन पूछ लें और उस साधन को अपना ले, उपाय अनुष्ठान करें उपाय है साधन उसका अनुष्ठान करना जरूरी है उपाय अनुष्ठान न भवितव्यम का अर्थ है ये अभिप्राय ध्यान में रख करके भाष्यकार भगवान द्वितीय खंड का अवतरण लिखते हैं और उपम सद अक्षरम इत्यादि तो अरूपम सद अक्षरम केन न प्रकारण कहते हैं ये जो सत है आ, अक्षर है दिव्य पुरुष ब्रह्म वह कैसा है तो अरूप है रूप रहित है रूपी उपलक्षण है बाह्य इंद्रिय ग्राह्य गुणों का रूप रस गंध आदि और इन बाह्य इंद्रिय ग्राह्य गुण से युक्त जो द्रव्य होते हैं उन्हें तो हम इंद्रिय रूप प्रत्यक्ष प्रमाण से जान लेते हैं और आत्मा तो अरूप है यानी बाह्य इंद्रिय लौकिक प्रमाणों से ग्राह्य विशेषताएं जो होती हैं उन विशेषताओं से रहित हैं तो ऐसे बाह्य प्रमाणों से ग्राह्य विशेषताओं से रहित होता हुआ जो अक्षर है, दिव्य पुरुष है ब्रह्म है वह कन प्रकारेण विज्ञेय उसे हम कैसे जानें? इति इति जिज्ञासायाँ सत्या इस प्रकार की जिज्ञासा होने पर उच्यते तो कन ये शब्द हैं साधन विशेष का परामर्शक तो कौन से साधन विशेष को अपना करके कौन सा प्रकार अपना ले साधन का कि जिससे हम बाह्य लौकिक प्रमाणों से ग्राह्य विशेषताओं से रहित निर्विशेष अक्षर को आत्मरूप से ग्रहण कर सकें ऐसा उपायंतर कौन है ऐसी जिज्ञासा होने पर उपायंतर को जानने की उच्यते का अवतरण है टीका में पुनः भावना युक्त अनुसंधान उपाय इत्याची तो कतः ऐसे व्यक्ति को ऐसे जिज्ञासु को ब्रह्म ज्ञान का उपाय यही है कि वो निधिध्यासन करे मनन करे तो निधिध्यासन को यहां पर बताया वाक्यार्थ से व पुनः पुनः भावना शब्द का अर्थ है निधिध्यासन निधिध्यासन को बताने के लिए ये वाक्य है कि पुनहा पुनहा वाक्या से पुनः पुनः भावना है वाक्या एकत्व वाक्य है अभेद को बताने वाला जीव ब्रह्म के अभेद को बताने वाला तत्वशादी वाक्य यहाँ का एक तो वेद निहत गुहायाम ये तृतीय पाद प्रथम खंड के अंतिम मंत्र का जो तृतीय पाद वो है एक प्रकार से वो वाक्य और उसका अर्थ है मैं ब्रह्म हूँ तो अपनी ब्रह्म रूपता ये वाक्य अर्थ हुआ प्र, प्रत्येक अभिन्न ब्रह्म है ब्रह्मात्म एकत्व है यानी मैं ही ब्रह्म हूँ इस प्रकार का जो वाक्यार्थ है इसका भा, इसकी भावना भावना का अर्थ है अपनी ब्रह्म रूप रूपाकार वृत्ति अहम ब्रह्मास्मि इत्याकारक वृत्ति और इसकी इस वृत्ति को एक बार मात्र चित्त में नहीं करना है जो अहम वृत्ति हमारे चित्त में स्वभावतः बनती है और वो निरालंब नहीं होती उसका कोई ना कोई आलंबन यानी विषय हुआ करता है जो भी वृत्ति बनेगी उसका विषय होता है तो अहम वृत्ति भी वृत्ति होने से निर्विषय नहीं होगी तो उसका भी कोई ना कोई आलंबन रहेगा विषय रहेगा तो उसका विषय कौन रहेगा तो स्वभावतः इस अनादि संसार में असंख्य जन्मों से हम अपनी ब्रह्मरूपता के अज्ञान वशात अपने किए हुए कर्मों का फलोपभोग करने के लिए जो भी कार्यकरण संघात हमें मिलता है उसी कार्यकरण संघात को हम मैं के रूप में ग्रहण करते हैं अरे एक जन्म में मात्र नहीं अभी तक इस अनादि संसार में जितने भी जन्म हुए हैं असंख्य हर एक जन्म में हमने जो अनात्मा पंचकोष कहिए या शरीर त्रय कहिए इन्हीं को मैं के रूप में ग्रहण किया है। यानी अपनी अहम वृत्ति का आलंबन जो आत्मा नहीं है अनात्मा है, शरीर त्रय कारण शरीर सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर इन्ही को मैं के रूप में ग्रहण किया अहम वृत्ति का आलम्बन बनाया है अरिय नियम होता है कि चित्तवृत्ति जिस पदार्थ को जिस रूप में विषय बनाती हैं तो चित्तवृत्ति उत्पन्न होती है तो नष्ट भी होगी तो नष्ट होते होने से पहले अपना जो विषय है उसे जिस रूप से उसने विषय बनाया उसी रूप से उस विषय का बुद्धि में संस्कार डाल करके नष्ट होती है <coughs> उसे संस्कार कहो वासना कहो कहा जाता है तो अनादि काल से असंख्य जन्मों से अनात्मा शरीर त्रय को ही हम मैं के रूप में ग्रहण कर रहे हैं तो शरीर त्रय को मैं के रूप में ग्रहण करने वाली जो हमारी वृत्ति है वो जब नष्ट होती है तो शरीर त्रय का ही आत्मा के रूप में मैं के रूप में बुद्धि में संस्कार डालते हुए नष्ट होती है और जो सामान्य जन होते हैं जिनको शरीर त्रय से अलग आत्मा का यकिंचित भी संस्कार नहीं है वेदांत के संस्कारों से संस्कारित नहीं है तो तीन शरीर में से किसी न किसी शरीर को हमेशा जब भी अहम वृत्ति होगी तो आलम्बन बनाएगी और फिर वही अनात्मा शरीर त्रय का आत्म रूप से संस्कार ही बुद्धि में जितना बार आप एक ही विषय का जिस रूप में ग्रहण करोगे उतना ही उस विषय का संस्कार दृढ़ होता है उसी रूप में तो शरीर त्रय का मय के रूप में यह संस्कार दृढ़ होता गया काफी दृढ़ हुआ है अभी तक इसी संस्कार को विपरीत भावना विपर्य और अशुभ संस्कार अशुभ भावना इन नामों से कहा जाता है ये अनात्मा शरीरादि का आत्मरूप से संस्कार ये बुद्धि में होने पर दृढ़ होने पर वेदांत श्रवण करने के बाद भी तत्वमशादी तो वाक्य बता रहे हैं कि तुम शरीर नहीं हो अपितु ब्रह्म हो जगत के अधिष्ठान हो ये वेदांत सुनते समय मैं ब्रह्म हूँ ऐसा ज्ञान से एक संस्कार बुद्धि में पड़ा है छोटा सा लेकिन इस संस्कार की तुलना में बहुत अधिक प्रबल संस्कार है शरीर का मय के रूप में तो इन दोनों संस्कारों में रूपक के माध्यम से उपनिषदों ने कहा हमेशा देवासुर संग्राम हमारे शरीर में होता रहता है जो शुभ संस्कारों से संस्कारित इंद्रिया हैं वे देव माने जाते हैं और अशुभ संस्कारों से संस्कारित इंद्रियों को माना जाता है असुर तो शुभ संस्कार है ब्रह्म का आत्मरूप से संस्कार जो वेदांत अध्ययन से प्राप्त होता है और ये संस्कार भी अंतकरण में है और अशुभ संस्कार देहादि का आत्मरूप से ये भी बुद्धि में है अंतकरण में है लेकिन इनमें से जो बलवान होगा जो अंतकरण में अहम वृत्ति उत्पन्न होगी उस वृत्ति को अपने अपने विषय को आलम्बन बनाने के लिए खींच लेगा वो संस्कार जो बलवान होगा और जो दुर्बल होगा वो बिचारा परास्त हो जाएगा वो चाहेगा कि मेरा जो विषय है उसे ही यह वृत्ति आलम्बन कर ले तो वेदांत से प्राप्त शुभ संस्कार जो ब्रह्म का आत्मरूप से संस्कार है तत्वमशादी वाक्य के अध्ययन से प्राप्त वह तो चाहेगा कि जिज्ञासु के चित्त में होने वाली अहम वृत्ति आलंबन कर ले ब्रह्म को और ये अशुभ संस्कार चाहेगा कि उसका जो विषय है शरीर त्र उसे आलंबन बना ले अहम वृत्ति इस प्रथम खंड का अध्ययन कर चुका है जो लेकिन अशुभ संस्कारों से दृढ़ अशुभ संस्कारों से संस्कारित तो अभी अंतकरण है तो यह विपरीत भावना है यह विपरीत भावना ब्रह्म को मैं के रूप में विषय नहीं बनने देगी अहम वृत्ति का आलंबन बनने में बाधक बनेगी वो अशुभ भावना और इसको हटाने के लिए उपाय अनुष्ठानेन न भवितव्यम उसे उपाय करना पड़ेगा वो कौन सा उपाय है तो पुनः पुनः वाक्यर्थ से व पुनः पुनः भावना तो वाक्यार्थ की भावना प्रयत्नपूर्वक बार बार करनी पड़ेगी जो बलवान संस्कार है विपरीत संस्कार उसे ये नहीं दबा सकता अशुभ संस्कार परास्त नहीं कर सकता तो सहायता करनी पड़ेगी वेदांत अध्ययन से प्राप्त शुभ संस्कारों की हमें उस समय साधन, यही साधना है कि जहाँ अहम वृत्ति बन रही है तो उस समय सावधान रह करके सतर्क रह करके वेदांत से जाना गया जो अपना स्वरूप है जगत अधिष्ठान ब्रह्म उसे ही हमारी अहम वृत्ति आलम्बन करें और प्रबल जो संस्कार है उसके चंगुल से फसा बचा ले उसे वो खींच न सके अशुभ संस्कार इसके लिए एक प्रकार से सुरक्षा गार्ड बन करके रहना पड़ेगा अहम वृत्ति जहाँ उत्पन्न होती है वहीं पर साधक को अहम वृत्ति के उदय के साथ साथ अहम वृत्ति को वह खींच करके अपने विषय में न ले जाए अशुभ संस्कार और वेदांत ने जो संस्कार डाला है वेदांत ने जो हमें अपनी पहचान कराई है वही हमारा स्वरूप हमारी अहमवृत्ति का आलम्बन बने ऐसा बार बार प्रयत्न ये हैं एक प्रकार से वाक्यार्थ व पुनः पुनः भावना रूप निधिध्यासन ये एक उपाय है इस उपाय को बताया जा रहा है इसलिए भाष्कर भगवान ने कहा कि उच्चत्य एक उपाय ये हो जाएगा विपरीत भावना नामक दोष जिसके चित्त में अधिक है उसके लिए विपरीत भावना है विरुद्ध भावना यानी संस्कार उसको हटाने के लिए शुभ संस्कार हैं जो आत्म ब्रह्म का आत्मरूप से संस्कार उसे पुष्ट करता है वो संस्कार तो प्राप्त होता है तत्व वाक्य से जो वृत्ति बनेगी और उस वृत्ति से ये संस्कार पड़ेगा और उसे पुष्ट करने के लिए हमें अपने प्रयत्न से ये वृत्ति बनानी पड़ती है बार बार अहम ब्रह्मास्मि ऐसी जो प्रयत्न से बनी हुई वृत्ति है वाक्यार्थाकार वो निधि ध्यासन कहलाती है और तत्वमसी वाक्य रूप प्रमाण से उत्पन्न होगी वह प्रमा कहलाएगी उस प्रमा वो प्रमा जब उत्पन्न होगी तो समूल अध्यास की निवर्तक होगी वह अध्यास को बाधित करेगी ये तो हमारे प्रयत्न से बनने वाली होने के कारण इसे तो निधिध्यासन रूप अनुष्ठेय साधन कहा जाता है इसलिए उपाय अनुष्ठाने न कहा है न ये भावना रूप जो उपाय हैं इसका अनुष्ठान करना जरूरी है अनुष्ठान होता है पुरुष प्रयत्न साध्य प्रमा होती है प्रमाण तथा प्रमेय के द्वारा प्राप्त प्रयत्न से नहीं होती प्रमाण वो प्रमाण और प्रमेय रूप वस्तु के अधीन है और ये जो भावना है ये अनुष्ठेय होने से हमारे प्रयत्नाधीन है दोनों वृत्तियां एक जैसी है तत्वमसी वाक्य से भी अहम ब्रह्मास्मि यही वृत्ति होगी लेकिन वो वृत्ति कहलाएगी प्रमाण और हमारे प्रयत्न से जो निधि ध्यास हो रहा है उसमें भी अहम ब्रह्मास्मी वृत्ति बनेगी लेकिन वह प्रमाण कहलाएगी यह निधि ध्यास है यह वाक्यार्थ भावना है यह प्रयत्न से होने के कारण यह दोनों में एक जैसी होने पर भी अहम ब्रह्मास्मि अहम ब्रह्मास्मि ऐसी दोनों वृत्तियाँ हैं लेकिन एक प्रमा और एक अनुष्ठेय साधन ऐसा भेद क्यों हुआ तो एक प्रयत्न से निष्पन्न होने के कारण और एक प्रमाण प्रयत्न निरपेक्ष प्रमाण मात्र से होने के कारण प्रमाण प्रमेय से होने के कारण प्रमा हुई हाँ हाँ निधि कहो निर्विशेष की उपासना कहो वो वो दूसरा मनन है वो ये पुनः पुनः वाक्यार्थ वाक्यार्थ से वो पुनः पुनः भावना ये निधि एक साधन हुआ जिसके अंदर केवल विपरीत भावना है उसके लिए और संशय है यदि तो संशय को मिटाने के लिए युक्ति अनुसंधानम युक्ति अनुसंधानम है मनन मनन है वेदांत के द्वारा प्रतिपादित ब्रह्मात्म एकत्व अनुकूल तथा ब्रह्मात्म भेद बाधक जो युक्तियाँ है अभेद की साधक और भेद की बाधक युक्तियों से यानी तर्क से जो चिंतन वो है युक्तियनुसंधान और इस युक्तानुसंधान से संधान रूप साधन को भी अपनाने की आवश्यकता है उन साधकों को जिन साधकों के चित्त में प्रमेय विषयक संशय है प्रमेयक संशय का कारण होता है प्रमाण एक विषयक दो प्रमाणों को एक जैसा ही महत्व हमारी बुद्धि देती है यदि दोनों प्रमाणों के प्रति एक जैसा विश्वास करती है आस्था रखती है दो प्रमाण है एक वेदांत प्रमाण और एक अपना अनुभव लौकिक प्रमाण लौकिक अनुभव और विषय है अहम अर्थ आत्मा तो हमारा जो लौकिक अनुभव रूप प्रमाण है ये तो हमें बता रहा है कि हम कर्ता हैं भोगता हैं परिच्छिन्न हैं और ससंग है और वेदांत प्रमाण आत्मा को बता रहा है कि असंग है अपरिछिन्न है, अकर्ता अभोक्ता ब्रह्म है ये किसको बता रहा है वेदांत आत्मा को हम को ही अहम अर्थ को ही तो वेदांत प्रमाण तो अहम अर्थरूप जो हम हैं हमें अपरिछिन्न बता रहा है असंग बता रहा है और कर्ता अकरोक्ता बता रहा है निरतिशय आनंद रूप बता रहा है और हमारा अनुभव रूप जो लौकिक प्रमाण है ये हमें बता रहा है अपरिचिन्नता से विपरीत परिचिन्न हम यहाँ हैं तो घर पे नहीं हैं ये दिखा रहा हमारा अपना अनुभव का मतलब परिचिन्न बता रहा है देश से और काल से भी परिचिन्न बताता है देश से भी परिचिन्न वस्तु से भी परिचिन्न बताता है और बताता है हम फलाने के संबंधी हैं बिछताने के संबंधी हैं ससंग बता रहा वेदांत कहता है कि असंग एम पुरुष मैं करता भोगता हूँ ऐसा लौकिक अनुभव हमें बता रहा तो वेदांत प्रमाण और लौकिक अनुभव रूप प्रमाण ये दोनों अहम अर्थ के परस्पर विपरीत स्वरूप को बता रहे हैं और इन दोनों प्रमाणों में से दोनों प्रमाणुओं को हम बराबर बराबर महत्व देते हैं दोनों के प्रति सम प्रामाण्य बुद्धि रखते हैं ये भी प्रमाण है वो भी प्रमाण है तो ऐसी स्थिति में संशय उत्पन्न होता है फिर मन में कि लौकिक प्रमाण रूप अनुभव जो बता रहा है मेरा स्वरूप वैसा मैं हूं या वेदांत प्रमाण जैसा मुझे बता रहा है वैसा मैं हूं ये हैं प्रमेय विषयक संशय रूप दोष का स्वरूप और ये स्वरूप जब तक रहेगा चित्त में ये संशय तो तत्वमशादी वाक्यार्थ की अनुभूति तत्वमशादी प्रमाण नहीं कर पाएगा वेदांत का विचार मात्र से अहम ब्रह्मास्मि यह अनुभूति में बाधक है कि मैं जैसा वेदांत मुझे बता रहा है वैसा हूँ या मेरा अनुभव मुझे जैसा बता रहा है वैसा मैं हूँ ये जो चित्त में संशय रूप वृत्ति है ये प्रतिबंधक दोष है और इसको हटाने के लिए उपाय हैं युक्ति अनुसंधानम मनन तो फिर ऐसी युक्तिया साधक अपना लें जो वेदांत ब्रह्मत्म एकत्व तो बताता है तो उसकी साधक हो अपनी ब्रह्मरूपता का निश्चय कराने वाली हो निश्चय अनुकूल हो और भेद को बाधित करने वाली हो अर्थात हमारे अनुभवों को गलत सिद्ध करने वाली और वेदांत प्रमाण में हमारे लौकिक अनुभव की अपेक्षा अधिक तत्वावेदक प्रामाण्य बुद्धि कराने वाली जो युक्तियाँ मनन करते समय ऐसी दो युक्तियों को अपनाएंगे कि वेदांत में फिर प्रामाण्य बुद्धि होगी और अपने अनुभव में भ्रांति बुद्धि होगी ये गलत है हमारा अनुभव गलत है वेदांत ही सही है हाँ? दर्ण। दर्ण। हाँ तो जैसे युक्ति तो होती युक्ति के लिए दृष्टान्त भी जरूरत होता है ना अनुभव होने पर भी अनुभव भी गलत होता है इसे सिद्ध करने के लिए मैं करता हूं मैं भोगता हूं मैं ससंग हूं इत्यादि हमारा अनुभव गलत है ये प्रतिज्ञा वाक्य होगा और क्यों <coughs> तो इसके लिए लौकिक अनुभव होने से दूरतादि दोष अनुभव होने से दोष दोषयुक्तत्वात्त ऐसा ये करती है, दोष जन्यत्वात, ये अनुभव क्या नाम हेतु दीजिए मैं करता भोगता हूँ इत्याकारक मेरा स्विषयक अनुभव मिथ्या है भ्रांति है क्यों दोष जन्यत्वात, तो जो जो दोष जन्य है वह वह भ्रांति है जैसे चंद्रमा का पृथ्वी पर रह करके हमें अनुभव होता है कि चंद्रमा ज्यादा से ज्यादा दो फुट व्यास वाला है इतना ही दिखता है दो तो फुट चार फुट पूर्णिमा के दिन देखेंगे तो सूर्य कितना सा दिखता है पाँच दस फुट व्यास वाला लेकिन प्रत्यक्ष में देखेंगे वास्तविक रूप से देखेंगे इनका वर्णन करने वाले जो शब्द है उन वे शब्द बताते पृथ्वी के परिमाण की अपेक्षा अधिक परिमाण है सूर्य का पृथ्वी से तो कई गुना अधिक बड़ा है सूर्य और चंद्रमा हमको यहाँ से जितना छोटा दिखता है उतना ही छोटा नहीं है तो ये यहाँ पृथ्वी पर रह कर के जो हमें अनुभव हो रहा है चंद्रमा का और सूर्य का वह दूरता दोष के कारण गलत अनुभव हो रहा है इसमें दूरता दोष जन्यत्व तो है इसलिए गलत है अनुभव तो अपना अनुभव और ये परोक्ष ज्ञान है हमारा कि पृथ्वी के परिमान की अपेक्षा बहुत अधिक परिमान है सूर्य का ये ज्ञान है परोक्ष ज्ञान होने पर भी यथार्थ ज्ञान इसे हम यथार्थ मानते हैं अपने अनुभव को गलत मानते हैं जैसे ऐसे ही अपने विषय में भी जो हमें अनुभव हो रहा है वह पृथ्वी में रह करके सूर्य के अनुभव के तरह गलत अनुभव है दोषजन्य होने से और निर्दोष चित्त से हमारा चित्ता भी सदोष है वो प्रमे विषयक संशयादि दोषों से ग्रस्त है आविद्यादि दोषों से युक्त है अशुद्ध है और सदोष चित्त से हमें अपना ये स्वरूप भास रहा है और निर्दोष चित्त यदि ऐसा ही होता हमारा लौकिक अनुभव जैसा हमें बता रहा है ऐसा ही हमारा स्वरूप होता तो हमारे जो ब्रह्म विद्या के प्रवर्तक आचार्य हैं ब्रह्मा जी को भी अपना स्वरूप वैसा ही दिखता नारायण भगवान ने ब्रह्मा जी को कहा कि तुम ब्रह्म हो और उनको अपना स्वरूप मैं ब्रह्म हूं ऐसा ज्ञात हो रहा ब्रह्मा जी ने वशिष्ठ जी को कहा वशिष्ठ वशिष्ठ जी को वैसा ही अनुभव हो रहा ऐसे जो नारायण पद्म भवन से लेकर के अस्मत आचार्य पर्यंत आचार्यों की परंपरा है निर्दोष चित्त से स्वयं का अनुभव उन्हें वेदांत जैसा बता रहा है वैसा हो रहा और हमें ऐसा हो रहा है का अर्थ है कि हमारा अनुभव दोषजन्य होने से भ्रांति है ऐसी युक्तियाँ अपने अनुभव को गलत सिद्ध करने वाली स्व विषयक लौकिक अनुभव को गलत सिद्ध करने वाली और वेदांत जो स्वरूप बता रहा है वही सही है ऐसा वेदांत में अधिक प्रामाण्य बुद्धि कराने वाली युक्तियों से चिंतन इसे कहा जाता है युक्तियासंधानम ये मनन है तो इन उपायों को अपनाना जरूरी है जिनको द्वितीय मुंडक के प्रथम खंड का एक बार अध्ययन करने से भी अहम ब्रह्मास्मि ऐसा बोध नहीं हुआ उन्हें ये यहाँ पर कहा कि वाक्या वा पुनः पुनर्भावना युक्तिसंधान उपाय उच्यते तो भाष्यकर भगवान ये उपाय बता रहे दो निधिध्यासन और मनन भाष्यकर भगवान क्या श्रुति भाष्यकर भगवान ने तो अवतरण लिखा है तो उच्यतेने श्रुत्या साधनातरम उच्यते इन दोषों का निवर्तक प्रतिबंधों का निवर्तक साधन बताया जा रहा है। तो प्रथम मंत्र का उच्चारण कर लें आवि संहित गुहाचर नाम महत्पदमर् प्राणन जत्णच यदनथ सदसद वर्ण्यम परम विज्ञा य तो आवि ही संहित गुहाचरम नाम इन चार पदों के द्वारा बताया जा रहा है निधिध्यासन रूप साधन को इस मंत्र के द्वारा और महत् पदम अत्रेत समर्पित इत्यादि अवशिष्ट पदों के द्वारा बताया जा रहा है युक्ति अनुसंधान रूप मनन को तो आवि ही आवि शब्द है निपात अव्यय प्रकाश का परामर्शक है एक अव्य है इसका अर्थ है प्रकाश आवी शब्द प्रकाश का वाचक है तो आवी ही यानी प्रकाशम कौन तो ये जो प्रकृत ब्रह्म है प्रकृत ब्रह्म का अनुवर्तन लिया ये परा विद्या का विषयभूत जो दिव्यो ह्यमूर्त पुरुष इत्यादि वाक्य में वर्णित तो अक्षर है वह आवि है यानी प्रकाश है और ब्रह्म प्रकाश है का मतलब चंद्रमा का प्रकाश के तरह है कि सूर्य के प्रकाश के तरह है कैसा प्रकाश है ब्रह्म का है? तो प्रकाश है का मतलब है यहाँ चेतन चेतन प्रकाश जिसे गीता में अर्जुन ने भगवान के विश्व रूप का भी वर्णन करते समय तो क्या कहा कि मान लो आकाश में सूर्य का उदय तो एक ही सूर्य का होगा दूसरा सूर्य है ही नहीं एक ब्रह्मांड में तो एक ही सूर्य है ना? लेकिन मान लो कि हजारों सूर्य यानी असंख्य सूर्य एक साथ उदित हो जाए आकाश में तो एक सूर्य का उदय होने पर ये सारा ब्रह्मांड प्रकाशित हो जाता है और हजारों सूर्य का प्रकाश एक साथ हो जाए और वह प्रकाश को उस प्रकाश को उपमा के रूप में रख लें और विश्व रूप का जो प्रकाश है यानी ब्रह्म का जो प्रकाश है इन दोनों की तुलना कर लें हजारों सूर्यों का एक साथ प्रकाश और ब्रह्म प्रकाश तो कहते हैं वो हजारों सूर्यों का प्रकाश भी उपमा हो सकेगा कि नहीं हो सकेगा कहाँ नहीं जा सकता यदि भाषा ऐसा आता है न पंद्रहवें अध्याय में दिव्य सूर्य सहस्त्र से भवे हाँ यू तो एक साथ ये उदित हो जाए तो वह जो प्रकाश होगा वह प्रकाश भी आपके प्रकाश के समान होगा कि नहीं होगा इसके विषय में संशय है ऐसा जो प्रकाश है का मतलब अनुपम प्रकाश से ज्ञान सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म में जो ज्ञान कहा है प्रज्ञान घन एव इसमें जो प्रज्ञान कहा है वही प्रज्ञान और दिव्योमूर्त पुरुष इसमें जो दिव्य कहा गया था वही यहां पर आविशब्द का अर्थ है कि वह प्रज्ञान घन है निरतिशय प्रकाश यानी चेतन स्वरूप है चेतन ही चेतन है तो आवि ही यानी प्रकाशम ये प्रकृतम अक्षरम परा का विषयभूत जो अक्षर है वह अवि है यानी प्रकाश है इस समय हमें संसार में देखना है कि ब्रह्म कौन है उसे कैसे समझे तो कहते हैं उसकी दो पदार्थ हैं एक तो दृश्य जाने जा रहे हैं और एक जान रहा है क्षेत्र क्षेत्रज्ञ कहो दृश्य कहो तो ये जो दृश्यमात्र है सूर्यादि प्रकाश भी तो दृश्यमात्र है वो भी दिखता है सूर्यादि का प्रकाश भी और उसे भी जानने वाला उसको भी अवभाषित करने वाला जो जो भी प्राकृत है और प्रकृति है अनात्मा मात्र यानी क्षेत्र मात्र है अव्यक्त से लेकर के संघातश चेतनाधति तक जो बताया गया क्षेत्र है वह है प्रकृति और प्राकृत दृश्य जगत वो अज्ञात नहीं है वो जाना जा रहा है तो जिस नित्य उपलब्धि स्वरूप ब्रह्म से जाना जा रहा है जिस उपलब्धि से जाना जा रहा है जो जो संसार की उपलब्धि है अनुभूति है ज्ञान है वो जड़ प्रकाश रूप नहीं है और वो वृत्ति भी तो जड़ है वृत्ति भी जानी जा रही है इसलिए वृत्ति भी गेय कोटि में आएगी दृश्य कोटि में आएगी घटाकार वृत्ति से हमें लगता है कि घट प्रकाशित हो रहा है लेकिन वो तो केवल घट को अनावृत मात्र करती है और अनावृत घट घटाधिष्ठान चैतन्य से अवभाषित होता है वृत्ति ने चैतन्य का जो आवरक अज्ञान है उस अज्ञान को दूर कर दिया जड़ को आवरण को और वो जो अभिव्यक्त हुआ चैतन्य है वो घट को प्रकाशित करता है वृत्ति अभिव्यक्त चैतन्य से जड़ पदार्थों का प्रकाश होता है ज्ञान होता, होता है उभाषित होते हैं और वृत्ति भी उसी प्रकाश से प्रकाशित हो रही है अपने से अभिव्यक्त जो चैतन्य उससे वृत्ति भी अभिव्यक्त होती है प्रकाशित होती हैं और उसका विषय भी प्रकाशित होता है इसलिए प्रकाश कोटि में आने वाली वृत्ति से लेकर के सारा घटादि पर्यंत विश्व को प्रकाशित करने वाला जो प्रकाश वो जो उपलब्धि वह उपलब्धि यहां पर आवि शब्द से लेनी है अनात्मा मात्र का क्षेत्र मात्र का अवभाषक जो ज्ञान वह ज्ञान ही है ज्ञाता और ज्ञे तो उसमें कल्पित है, है तो ज्ञान ही इसलिए उपनिषदों में सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म विज्ञानम आनंदम ब्रह्म ब्रह्म का स्वरूप बताते समय ज्ञान ही स्वरूप बताया है उसका विज्ञान प्रज्ञान इत्यादि शब्दों से कि वह ज्ञान है और ज्ञान में ही ज्ञाता और ज्ञेय की कल्पना है और ज्ञाता और ज्ञेय को भी वो स्वरूपभूत जो उनका अधिष्ठान भूत जो ज्ञान है वह प्रकाशित कर रहा है वह अधिष्ठान भूत ज्ञान यह आवि पदार्थ है वह ज्ञाता और ज्ञेय रूप जो संसार हैं उस संसार का अवभाषक जो ज्ञान वह ब्रह्म है ऐसा चिंतन करें वह ब्रह्म कौन है तत्पदार्थ तत्व में शादी वाक्यस्थ तत्पदार्थ और यहां का अक्षर ब्रह्म वह अक्षर ब्रह्म है आवि याने भोक्ता भोग्यात्मक प्रकाश्य का प्रकाश ये भोक्ता भोग्य जिसमें प्रकाशित हो रहे हैं और भोग रूप त्रिपुटी भी लेनी है त्रिपुटी अंतपाती भोग भी तो भोग है वृत्मक ज्ञान अनुभव सुख दुख अन्यतर साक्षात्कार भोग होता है ना वो सुख दुख अन्यतर साक्षात्कार है वो वृत्ति तो ये त्रिपुटी मात्र का अवभाषक जो ज्ञान वह त्रिपुटी अंतपाती नहीं है अवभास्य से अवभाषक अलग हुआ करता है प्रकाश्य से प्रकाश अलग होता है तो त्रिपुटी मात्र तो ज्ञाता ज्ञान दृष्टा दृश्य दर्शन गंता गंतव्य गमन इत्यादि त्रिपुटी मात्र तो प्रकाश्य कोटि में आएगी और इस प्रकाश कोटि में आने वाली त्रिपुटी का जो प्रकाश वह त्रिपुटी का प्रकाश है चेतन जो उसे यहां पर आवि शब्द से लिया जा रहा है, वह त्रिपुटी मात्र का प्रकाशक ब्रह्म है ऐसा चिंतन ऐसी भावना करें हमेशा और वो फिर ये तो तत्पदार्थ शोधन मात्र हुआ त्रिपुटी का अवभासक चेतन तत्पदार्थ है अब वो मैं हूँ ऐसा अनुसंधान तो वाक्यर्थ की भावना है ना? इसके लिए ये सन्निहितम पद है सन्निहितम गुहाचरम इस पर चर्चा करते हैं कल